देवी भागवत आठवां स्कंध शालमली कुश कौच काक और पुष्कर दीपों का वर्णन आम मधुरुह मेघ सुधामक भ्राजिष्ठ लोहितारण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं पर्वत और नदियां भी साथी हैं पर्वतों के नाम हैं शुक्ल वर्तमान भोजन उपब्रहण नंद नंदन और सर्वतोभद्र अभया अमृतोभा आर्यका तीर्थवती वृत्तिरूपवती शुक्ला और पवित्रवती इन नामों से नदियाँ विख्यात हैं इन नदियों के पवित्र जल को चारों वर्ण के लोग पीते हैं पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक इन चार वर्णों के पुरुष वहाँ रहते हैं उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान वरुण देव पुरुषोत्तम श्रीहरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है भू भुआ और स्व इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं संपूर्ण कलमसों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं आप हमें पवित्र करने की कृपा करें इसे मंत्र मान जब भी करते हैं फिर भांति भाति के स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की जाती है इसी प्रकार क्षेर समुद्र से आगे शाख द्वीप है 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षेर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है इसी के बराबर वहाँ मट्ठे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है इस विशिष्ट द्वीप में शाख नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है नारद इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाख द्वीप पड़ गया प्रियव्रत कुमार मेधातिथि इस द्वीप के राजा थे उन्होंने सात वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने सात पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग की प्राप्ति के लिए वन में चले गए राजा मेधातिथि के पुत्रों के नाम हैं पुरोजव मनोजव पौमान धूमालिक चित्ररेख बहुरूप और विश्वद्रीक इसकी सीमा निश्चित करने वाले सात पर्वत और सात ही समुद्र हैं ईशान उर्सिंघ बलभद्र सतकेसर सहस्त्र स्रोत देवपाल और महासन ये सात पर्वत कहे गए हैं सात नदियों के नाम हैं अनघा आयुर्धा उभय स्पृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्त्रश्रुति और निज धृति उस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं इन पुरुषों के चार वर्ण हैं सत्यव्रत क्रतुव्रत दानव्रत और अनुव्रत प्राणायाम करके भगवान वासुदेव की ये उपासना करते हैं ये जो स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणाधिवृत्तियों से प्राणियों का धारण पोषण करते हैं तथा ये संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी भगवान स्वयं हम हमारी रक्षा करें